त्रेयोपनिषद ओम तृतीय अध्याय प्रथम खंड कोये वयंपास स्महे का कतर स आत्मा पश्यन वह चुनौती यनवा गांजिघ्राचंतीन व्वादु स्वाद विजाती हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है अथवा जिससे मनुष्य देखता है या जिससे सुनता है अथवा जिससे गंधों को सूंघता है अथवा जिससे वाणी को स्पष्ट बोलता है या जिससे स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तु को भी अलग अलग जानता है वह आत्मा पिछले अध्यायों में कहे हुए दो आत्माओं में से कौन है टूट लोग केनुपनिषद के, के आरंभ की इसके साथ बहुत अंशों में समानता है यदत मन से मनसैत संज्ञाज विज्ञान प्रज्ञानम वेदे धृतिर्पतिमाद्युतिस्मृति संकल्प क्रतुरसो कामो वचित सर्वाणी वैता प्रज्ञ नावधेया जो यह हृदय है यही मन भी है सम्यक ज्ञान शक्ति आज्ञा देने की शक्ति विभिन्न रूप से जानने की शक्ति तत्काल जानने की शक्ति धारण करने की शक्ति देखने की शक्ति धैर्य बुद्धि मनन शक्ति वेग स्मरण शक्ति संकल्प शक्ति मनोरथ शक्ति प्राण शक्ति कामना शक्ति स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इस प्रकार ये सबके सब, सब स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात उसकी सत्ता के बोधक लक्षण है ऐसा ब्रह्म इंद्र ये स प्रजापति रेते सर्वे देवाइवारी च पंच महाभूत पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिषी चेता चमिश्राणी व बीजाली तरा चेतरा चाण्डी चारुजारी चवेदी चोदिजारी चास्व गुरसास्तिरोम प्राणीजंगमं च पतत्री चावरम चा सर्व तत्जारेत्रे प्रतिष्ठित प्रज्ञात्रोक प्रज्ञा प्रतिष्ठित प्रज्ञ ब्रह्म यह ब्रह्मा है यह इंद्र है यही प्रजापति है ये समस्त देवता तथा ये पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज इस प्रकार ये पांच महाभूत तथा ये छोटे छोटे मिले हुए से बीज रूप समस्त प्राणी और इनसे भिन्न दूसरे भी अंडे से उत्पन्न होने वाले एवं जेड़ से उत्पन्न होने वाले तथा पसीने से उत्पन्न होने वाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होने वाले तथा घोड़े गाय हाथी मनुष्य ये सब के सब मिलकर जो कुछ भी यह जगत है जो भी कोई पाखों वाला है और चलने फिरने वाला और नहीं चलने वाला प्राणी समुदाय है वह सब प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होने वाले हैं और उस प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित है यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है न लोके लोक सर्वान्मा मृत संभवत वह इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर अमर हो गया हो गया प्रथम खंड सृतीयध्याय सग्वेदी एत्रोपनिष्स शांतिपा ओं वा मनसी प्रदेशितालो वे वाचि प्रदेश वावीराधि वेदस्थ श्रुतवा प्रहासे अने से राहोरात्र संदमृत वद्या्याम वदिषावि तब तरम अवतु मवतु वक्ता अवतु वक्ता ओम शाति शाति शाति हरि ओम